दो था तो पूरा हो गया था उपचय चलेगा, एक ही प्रकार है अरे उगंध गुण होते दो होता है देह होगा लट लकार में परसम पद में बनेगा देखी बोलो देख धी या नहीं आता है देख बोलो देख दी, दी, दी, दी देहमी देगा दीद। कितने स्थान पर हुआ तीन स्थान पर दादे धातु रख कितने स्थान पर लगा सात शादी के करती में लगा में लगा कितनी स्थान लगा पांच। दिग्धिक दिग्ध दिग्ध तीन दो उत्तम उत्तमपुर में लगा नहीं लगा और धिक्स में एक सूत्र लगा अधिकार सूत्र लगा एकाज हाँ। बोलो फिर देख भी, दे आत्तनपद में भुगंधु गुण क्या कहाँ होगा नहीं होगा दिग्धे बोलो दादे धातु कितने स्थान लगे एक तीन क्या क्या पर बोलो ते बना तीन स्थान लगा क्या लगा एकाज बसे बस कितने स्थान लगेगा रूप बोलो ठीक दो स्थान नहीं लगेगा बाकी उत्तम में दादर पश्चिमी धातरी लगा एकाज बसे बस लगा रूप बोले फिर दिग्धे क्या क्या? क्या है? है देख होता बोलते बोलो? कार में में, पर पुगंध गुण हो जाएगा दी दे, दे दी दिदे ईटी कितने स्थान पर हुआ? तीन स्थान पर कहाँ कहाँ? हाँ तीन स्थान ईटी होता था है। पुगंधा गुण कितने स्थान पर हुआ? नहीं बाँ? तीन स्थान पर तेजस्वी पिम्पी मिमी मुरपेरे दिदी अभी अलग अलग बनना आतंपद शुरू करो दीदी हाँ आतंपति में हाँ कौन बोलेगा आतंपद हाँ आगे कोई दीदी डे दो बन गया हाँ इन माता इनाता के इट से विवाह सीठ क्या दीदी दीदी आगे दिद्धी। हाँ बोलो सब दीदी हे बोलो इसको बोलो कितने दो दो दो -कान? दो कितने थाने थाने थाने हुआ? कौन छोटी दीदी दीदी दीदी और भाई मई कितने थाने हुआ? फिर बोलो सब दीदी हे धुआं में कितने रुपए ना क्या सूत्र लगा विवाह सेठ विसर्ग है नहीं है सीट से क्या है से या, शी? शीड़। शीड़। शीड़। शीड़ है? से या ठीक से बोलो क्या है विसर्ग तो है विसर्ग गए आपके पुस्तक में विसर्ग है देखो सर्ग है संशय है ना क्या विभाषेट ठीक है ये विभाषा किस सूत्र में प्राप्त था विकल्प करता है हाँ इन्ह सिद्धम ध्वम लुंगलिटाम इसमें कि, कितने स्थान है सी ध्वम लिट कितने तीन चार है ई सी दो क्या क्या हुँ? क्या ई सी धम क्या बोलता दो ई नहीं इन सिम इन पंचम थे सीधम लुम लीट तीन है हाँ लीट लगा रहा हो गया फिर बोल दो दीदी है लोट में क्या मानेंगा बोलो परसन पद में बोलो हाँ बोलो देदास वही में देग्धा है बोलो, प्रश्न देवेंद्र बोला दे न दे हाँ धे दे। खती बोलो स बोलो धे दे, खती बोलो बोले सब लोट लिखकर देखा पुस्तक बंद कर लोट लकार परिश्रम बद पहले परिश्रम लेख लोट पुस्तक बंद करो को आता है आत्मनिपद भी लिख क्या ये ये ये ये डी डी इतने ऐसा नहीं लिखना काट कर करना लिखना फिर ऐसे-ऐसे करना है क्या पढ़ना है ना और कौन हाँ, देखा है किसको देखा है ठीक है अच्छा हाँ आतंक देखा ले लिखा है लिखा है है? दो, दो रहा? क्या क्या क्या लिखा है नहीं? नहीं क्या अयोध्या देखो क्या लिखे देखो नहीं कितने लिखा है अच्छा नहीं लिखा लिया दिखाया था उसको किसको दिखाया है कितने ठीक है अच्छा हाँ परेशानी दे रूप बोलो देख एक बोलो जोर से बोल हम्म बोलो हम्म दिग्ध नहीं। नहीं देहानी दिखानी। दिखानी। बोलो बोलो। नहीं गुण हो जाएगा क्या देहानी बोल सोलो दे दीक्षी लिखा है क्या मध्यम कितने लिखा है किसने लिखा है मैं अब लिखा है दिक्षे, दिक्षे नहीं क्या बनेगा दिग्धि दिग्धाम बोलो दिग्धाम दे देह में पुगंध गुण होगा अतन पद में कैसे होगा आडुतर से पीत तो होने का हो गया आटा कम हो गया परस में परिस परसम हुआ लंग लोकार में लंग लोकार में परसम में एक रूप बोलना अधिक वहां दूसरा भी बनेगा क्या हैं अधिक अधिक दो बनेगा प्रथम पुरुष क्वेश्चन है दूसरा दिवचन क्या बनेगा दिवच दिवचन में क्या अधिक ध या धा ध तो क्या बनेगा अधिक धाम ता में अभी तो कितने रूपना बोलो सुर से अधिक नहीं क्या है अधीग, अधीग, हाँ अधिक आगे अभी हन आगे बोलो अधिक चाह जाओ हैं या ए बोलते जोर से बोलो सबको पता चले आगे कहम उत्तम पुरुष पश्चिमी उत्तम पश्चिम क्या बोलो नहीं क्यों उत्तम पश्चिम बोलो जोर से बोल हाँ अदे हम हम हे पीते हे गुण हो जाएगा अदे हम कोई कार्य नहीं बोलो सब अध आत्निपदीकर बोलोधाधी हम नहीं नहीं थाने अधिहाथाम आगे हैं से बोलो अधिक धा था अधिक अधि जो बोल अध कर बोल सब अदिक अधिधा, अधिधा, अधि अधि अधि अधिधा, अधिधा, अधिधा. अधिक जोश बोल अधिक, अधिक, देख्णा अधिक देख्णा देख्णा क्या बनेगा हाँ क्या धी अध बोलते हो परिश्रम में तो होगी अत्यन बता पर हो गया था हो गया था विधिलिंग में बने ब, ब, ब, ब, में शीवट, शीवट होता है या या होता है या शुट होगा या शुट के सरकार के लोप करने के कुछ सूत्र है क्या जस्ट बोलो स्लोप नहीं लिंग स्लोप लिंग जोर से बोलना स्पष्ट करेगी क्या सूत्र क्या दी दिहिया बोलो सब सरल है सब सब को लिंग सालोपन सलोप हो जाता है पूरा फिर बोलो दिहत किसने सरकार का लोप कितने हुआ सब स्थान में, थाने थाने नहीं। नहीं। हाँ। आत्मन में है। के कितने लोप करने के सूत्र नहीं हुआ लिंग श्रव होगा गुण होगा ना नहीं होगा क्या बनेगा दीही तो यह क्यों नहीं है क्या बनेगा बोलो दीही तो बोलो हम्म तुम ये हो गया परस तो, आशिलिंग में दीहिया बनेगा यासुट के सकार का लोप कितने स्थान होता है में किस ते से, से बाकी स्थान में श्रवण होगा क्या बोलो नहीं होता है हाँ बोलो हाँ बोला सो ये पाठ मिल करके कहीं किसके पास विचार करो तैयार करो तो होगा ऐसा नहीं तो नहीं होगा तैयार परिश्रम करना पड़ेगा पाठ के साथ साथ तैयार करो तो हो जाएगा जो जो जिनका आता है मिल करके करो तभी तैयारी होगा कहीं चलता है अब कहना नहीं कहीं किसके साथ थोड़ा विचार करो तो तैयार हो जाएगा रूप जो बहन गया उसको बनाए पहले क्या पहले आगे के लिए बनाए नहीं तो पहले क्या बनाए तो परेशम पर तो हो गया आत्मपदी में श्यूट होता है या शुट होता है क्या सूत्र लिंग शिव का सकार लोप के सूत्र से होगा लोप नहीं होगा देह अगर शिवट से देह के पुगंत गुण प्राप्त है ना पुगंत रघुपद प्राप्त है निषेध कौन करेगा नहीं होगा क्यों निषेध कौन करेगा बोला मालूम है निषेध कौन करेगा हैं ए लिंगाशिष नहीं लिंग लिंग सिंचा व आत्मापद्य सूत्र से कित हो जाएगा कीित होने के बाद तिच तो पुगन तो गुण होगा ना सर्वतार्धत्व तो लगेगा नहीं लगेगा गुण नहीं होगा दिया के हका को घ करने के लिए सूत्र क्या है दाते धातुर आगे क्या कैस गया नहीं आता है अरविंद बोलो क्या कैसा लगे आगे खरीच हाँ एक आज बस बस लगेगा दातेर धातु घने पर एक चो बतोष हो जाएगा गुण हो जाएगा पुगंध गुण हो जाएगा धिक्षिष्ट क्या बनेगा आदेश प्रत्येक हो क्या बनेगा आगे बोलो फिर फिर बोलो जाओ आगे बोलो हम्म दीक्षित ध्वन बनेगा ढोम बनेगा क्या बनेगा ढ या ध दो रुपये एक रूप बनेगा दो बनेगा ध्वन बनेगा ढ नहीं होगा इणंत का तो नहीं बोलो सोर से नहीं दी हाँ थोड़ा जोर देकर बोलो फिर सोर से बोलो धम है ढोम किसने कर बोला क्या धिक्षे ढोम या धम ध्वम है ढोम नहीं हाँ आशीर्गी हो गया लूंग लकार में चिली को स्विच कर सूत्र है सूत्र क्षोपथा तो दनिट क्ष क्ष प्रत्यक कि गुण होगा और क्या सूत्र लगेगा वृद्धि होगी से अच्छा क्यों नहीं होगी हाँ कीते है प्राप्त नहीं से कहाँ होता है वातावरण तो कहाँ होता है बोलो सीज पर हो तो है। है। एक है सीह स है दिय होने पर दादर धातु रस बस हो जाएगा और आगे घ को हो जाएगा खरीच से कदेश प्रत्येक हो जाएगा रूप क्या मानेगा अधिक्षत अधिक्षत क्या मानेगा अधिक्षत आगे रूप एक रूप बोलो अधि आगे। अधिक अधिक अधिक्षण अच्छा उसमें एक लुकबा सूत्र है ना आतन पद में हाँ हा। अधिक अधिक्षत बोलो क्या बना? अधिक अधिक्षत अधिक हम्म अधिक शात। अधिक अधिक हम्म वही नहीं पर चल रहा है क्या अत दीर्घ लगे क्या लगे ठीक है बोलो अधिक बोलो अधिक जैसा बोला आत्म बोझ परसम दिया दी। आ, बोलो विसर्ग कहीं कह है विसर्ग हाँ बोला नहीं था अधिक क्या रूप बनेगा अधिक स आत्मा पद में देह चिली को स हो जाएगा तो देह के स होने पर यहाँ सूत लग जाएगा तह तो पर रहते क्या सूत लगेगा ए हैं गुदा दिन तक स हो गया स होने के बाद लुकवा दुह देह लिह दे आत्मा ने पदे दंते दंते तंग पर लुग हो जाएगा स का पूरा लोप हो जाएगा तो अदिता तो। अदित तो दादर धातु हो जाएगा क्या बनेगा जिस पक्ष लुक हुआ लुक किसका हुआ अलंत्य से अका लोप है ना पूरा पूरा लोप हुआ अलंत्य क्यों नहीं लगता है लुग ग्रहण करने से प्रत्येदर्शनी लो के पूरा लुक होगा क्या रु बना अध अधिक ध पहला द या ध अध अध अध जिस पक्ष में लूक नहीं होगा उस पक्ष में दादर धातुर घ लगने के बाद तो क्या सोच लग गया एकाद होता क्या बनेगा अधिक क्षत क्या बनेगा अधिक क्षत दो रूपये बना क्या क्या बोलो क्यों बना आगे मैं अधी छाता में आतों की तो लगे ना नहीं बोलो क्यों नहीं लगे आताम नहीं बड़े सारे अदंत क्यों नहीं छ में तो अदंत अंगा नहीं किसने कहा अंगा नहीं अभी बोला नहीं जिसको पूछे बोलना औ से क्यों लोप होगा क्या सूत्रो क्ष्याची क्ष्याची हाँ क्षयाची से अज प्रत्य अका लोप हो गया अलंत्य से लोप होने के कारण आतंकीता नहीं लगता है अदंत नहीं रहा तो क्या रूप बन गया अधि क्ष तम उत्तम पुरुष बहुजन क्या बने गया आप अधि क्ष तरते क्यों जोश बोलो अधि था से में क्या बनेगा क्या अधिक धा नहीं था है रहेगा क्या बोलो अधिक क्ष था अधिक आगे अधिकम आगे अधिकम एक रूपया नहीं गा? लुप हो जाएगा तो बन जाएगा अधिक धम नहीं तो क्या बनेगा हैं तो हो गया अधिक्ष ध्वम दूर क्या क्या अधिक हाँ अधिक ध्वम अधिक्ष धम आगे उत्तम पुर बोला अधिक्षी आगे नहीं वाह रुको नहीं यार हाँ मालूम है नहीं बोलो हाँ वही में दो बनेगा वही होने पर जिस पक्ष में लू को हो जाएगा वहाँ बनेगा अधि बही लू नहीं होगा तो अधिक्षा बही मही में क्या बनेगा अधि अधिक्षा मही अभी इसको लेकर देखाओ उत्तम पुरुष का ए आत पद आत पद लिखो क्या क्या रो बनेगा बोलो अधिक ध अधिक्षत अधिक अधिक्षा बनेगा झुंत पहले बनाते थे अधिक्षा तो बनाए थे क्या अधिक्षंता बनेगा आगे अधिक वो देखो नहीं अधिक अधिक्ष अधि अधिक अधिक अधिक्ष ध्व उत्तम पुरस् में अधिक्षी अधि वही अधिक्षा वही और अधिक्षा मही फिर बोलो अधिक ध बोलो ठीक से अधिक ध अधिक ध्वम अधिक्ष ध्वम अधिक्षी अधिक्षा वही अधिक अधीक्षा मई रिंग लकार में परश्मी में भुकंध गुण हो जाएगा होगा क्या रूप बनेगा दादेर धातु रखो एकाच बस वो जाएगा अधिक्षत क्या बनेगा बोलो अधेक्षत अध्यक्ष अतन पति क्या बनेगा अधी अधत फिर बोलो अधिक्षत ओ नि वसानी